तो आप सब हरिभक्ति से लक्ष्मी पूजन को सफल करने के लिए सब गौ माता का पूजन अवश्य करें आपके पास गाय नहीं हैं जो बाहर भी सुन रहे हैं वो किसी भी तरह से गौ माता की सेवा करना चाहते उस दिन संकल्प करें कि आज हम लक्ष्मी पूजन के दिन इतनी गौ माता की सेवा करेंगे इतनी गौ माता को दत्तक लेंगे इतनी गौ माता की सेवा का भार अपने ऊपर लेते हैं ऐसा अगर वो अपने मन में संक केवल पुत्र को ही गोद लिया जाता है एक कहावत जैसी ही है जैसे हम किसी का जीवन यापन करने का संकल्प लें मानो कहते इन्होंने तो उन्हें गोद ले लिया है ऐसे गोद लेना कहावत जैसा ही है अपितु तो गौ माता की सेवा का भार पूरा जीवन भर का वो अपने ऊपर ले रहे हैं तो हम उनकी सेवा करेंगे ऐसा भाव बनाकर के ही गौ माता को गोद लेने की बात कही जाती है अपितु तो दूसरे अर्थों में उसे वो ना लें उनसे प्रार्थना है तो ऐसी ही प्रेरणा लेकर के अभी एक महानुभाव ने दिया चेक दो लाख रुपए का श्री सत्यनारायण जौहरी भगवान के प्राण प्यारे ग्रंथ भक्तमाल की चर्चा सुन रहे हैं भगवान को भक्तों का चरित्र अतिशय प्रिय है और हमारे ठाकुर जी को गौमाता अतिशय प्रिय है तो भक्तमाल और गौ माता दोनों ठाकुर जी को प्रिय हैं और संयोग से इस दामोदर मास में अधिक मास में इस कथा का ऐसा संयोग बना है कि महाराज जी प्रारंभ में गौ माता की चर्चा करते हैं फिर भक्तिमती कर्मैती बाई का चरित्र कह रहे हैं तो कैसा सुंदर संयोग बना है कि गौ माता की चर्चा भी और भक्त चरित्र भी और दोनों ही हमारे प्रभु को अतिशय प्रिय हैं इन दोनों के लिए ठाकुर जी दौड़े हुए आते हैं तो हम आप सब अतिशय सौभाग्यशाली हैं कि पूज्य महाराज जी के द्वारा आने बहुत सुख मिलता है तो यहाँ की कथा का विशेष महत्व होता है हमारे जड़खोर गौधाम में भी दो मार्च से आठ मार्च पर्यत महोत्सव हो रहा है उसमें भी आप सब पधारें उसका भी महाराज जी के द्वारा गौ भक्तमाल की कथा होगी और विविध रसमय आयोजन होंगे उन सब आयोजनों का आप लोग लाभ लेंगे हमारी आप सब से प्रार्थना है और अब हम अधिक विक्षेप न बने पूज्य महाराज श्री व्यास आसन पर विराजमान हैं और हम और आप सब मिल के पूज्य महाराज श्री की वाणी का लाभ लें महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए पूज्य महाराज जी की वाणी का लाभ लें जय गो माता जय गोपाल क्षणादीन पुण्या मान परम भान छा कलतरुभ्युभ्य जय गो मय सा <laughs> Bal Aru Bats Gopaa. गौ भक्तन की गौ सेवकन की जय जय श्री राधे हरी शरण भक्तवांछा कल्प तरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान इसको धनतेरस कहते हैं वस्तुतः पूरा नाम है इसका धन्वंतरी त्रयोदशी क्या धन्वंतरी त्रयोदशी अब धन्वंतरी त्रयोदशी तो खत्म हो गई धनतेरस हो गई आज स्वर्ण रजत आदि के इस जयंती की वेला में भगवान धन्वंतरी के चरणों में प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वे हम सबको इसलिए आरोग्य प्रदान करें कि जिसके लिए भगवान ने कृपा करके शरीर दिया है वो काम हो सके भजन साधन में कोई बाधा न पड़े भगवान हरी है धनवंतरी उन्हीं ने इसको प्रकट किया इसलिए हरिति का इसका नाम पड़ा कदाचित कुप्य माता नोदरस्था हरित की मैया क्रोध करके अपने पुत्र का अहित कर सकती है पर हरितिका पेट में जाकर कभी किसी का अहित नहीं करती इसलिए बहुत उत्तम पक्ष तो यह है मरण करके एक बार शौचादी से निवृत्त होकर के आप फिर मुख में खाली पेट हर रखे और धीरे धीरे हर का रस भीतर जाने दे आप फिर रियाज करें हर को चूसते हुए रियाज करें अपने योगीराज परम तपस्वी श्री स्वामी देवदासी महाराज पहाड़ी बाबा उनकी बताई हुई ये दवा है महाराज जी कहते थे कि योगाभ्यास करने वाले को ये रोज लेना चाहिए हम उनकी उन्होंने खुद अपने हाथ से हमको बना के दिया था और जब हम उनके निर्देशन में कुछ अच्छु अनंत गोविंद नामोच्चारण भेष जात नश्यंति सकलाम सत्यम, सत्यम मैं सत्य सत्य कह रहा हूं अच्युत और गोविंद इन तीन उपचार और सब ब्राह्मणों से विद्यार्थियों से कहा कि बोलो अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेजदा नश्यंत सकला रोगा सत्यम सत्यम बदाम हम और एक दो तीन चार मिनट ही सब इस मंत्र को बोलते रहे जिस व्यक्ति को दौरा आया था वो ठीक हो गया यह घटना मैंने अपने नेत्रों से देखी महाराज जी को सुनाई कि महाराज आज ये लीला देख के आए महाराज बोले हाँ ऐसा ही प्रभाव है इस मंत्र का अक्षय की तिथि थी हमारे शरीर में बहुत अधिक तीव्र ज्वर था बहुत तेज बुखार था महाराज जी के चरणों में विद्यार्थी जीवन की बात है और बड़ी जोर की अक्षरों की परिक्रमा चल रही थी वृंदावन मथुरा की जुगल परिक्रमा चलती है और हमें इतना तेज बुखार कि हम उठ ना सके परिक्रमा की भीड़ देख के उस समय उधर निर्माण नहीं था सुदाम कुटी में जिधर इस समय निर्माण है ना उधर निर्माण नहीं था सब खुला पड़ा था पुरानी बात बड़ी भीड़ और छत पर बैठे बैठे हम देख रहे और मन में बड़ी ग्लानी हो रही कि बताओ वृन्दावन में रहते हैं पूरी दुनिया तो जुगल परिक्मा कर रही है और अपने वृंदावन की भी परिक्मा नहीं कर पा रहे हैं बड़े दुखी की बात है थोड़ी भी सामर्थ्य होती तो परिक्मा जरूर करते अंत में अंतर द्वंद जो भीतर चल रहा था उस अंतर द्वंद में भावना ने जोर अधिक मार दिया और मन में ये निश्चय किया कि चलो कोशिश तो करें बुखार में भी तो लोग आखिर तो बैठे हैं यहाँ तो धीरे धीरे चलें लकड़ी लेके, ज़्यादा जूड़ी आएगी ज़्यादा तकलीफ़ होगी तो बैठ जाएंगे और वापस लौट आएंगे पर कोशिश तो करें बस इसी भावना के आवेश में उस तीव्र ज्वर में अपने राम चल पड़े और यही मंत्र बोलते हुए अच्युतानंद गोविंद ना नामोच्चारण वेश जात नश्यंत सकला सत्यम सत्यम बदाम हम और खूब शरीर में टूटन हो रही है खूब बुखार हो रहा है ऐसे लगता कि बस कंबल ओढ़ के लेट जाए ऐसी ऐसा ज्वर आपको हम क्या कहें सुदामा कुटी से जगन्नाथ घाट की दूरी बहुत अधिक नहीं है लेकिन धीरे धीरे इस मंत्र को बोलते बोलते जगन्नाथ घाट पहुंचते-पहुंचते हमें अनुभव हुआ कि मेरे शरीर में न ज्वर है न ज्वरांश है न बुखार का कोई लक्षण है मैं पूर्ण स्वस्थ हूं ऐसा मुझे अनुभव एकदम बुखार उतर गया मुश्किल से 10-15 मिनट के भीतर और फिर पूरी वृंदावन की परिक्रमा कर ली इसके बाद फिर बुखार नहीं आया ऐसा नहीं निश्रम से बुखार आना चाहिए था लेकिन बुखार नहीं आया उस दिन तो चल ही गया बुखार अरे भैया बुखार तो बहुत छोटी चीज है भगवान का नाम लेने से भवरोग नष्ट हो जाता है ये बात हम इसलिए बता रहे हैं कि आपका विश्वास दृढ़ हो इतनी महिमा है तो हमारा विचार है कि आज धनवंतरी जयंती है और देखिए हमारे पूज्य स्वामी श्री नवलराम जी महाराज ये तो आयुर्वेद आयुर्वेदाचार्य हैं आयुर्वेद के है? हाँ नाम लेते ही आ गए आज वैद्य का पूजन होना चाहिए तो धनवंतरी स्वरूप में हमारे स्वामी नवलराम जी महाराज ही पधारे हैं तो कम से कम एक माला उनको अर्पित करके प्रणाम करके दीन बंधु आप जाइए माला अर्पित करके प्रणाम करके आइए शास्त्र की बात जो है ना उसका पालन होना चाहिए भगवान ने सहज योग बनाया है तो हमारा विचार यह है कि आप लोग भी आप लोग भी धन्वंतरी भगवान के मुख से उच्चरित इस श्लोक को इस मंत्र का उच्चारण करें अच्युतानंद गोविंद अच्युता चारण भेष जात नी सक सत्यम सत्यम बदम्य हम सत्यम सत्यम, बदाम्यां। सत्यम, सत्यम बदाम्यां। सभी लोग बोलें जो लोग संस्कार चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं देव दर्शन कर रहे हैं वो लोग भी उच्चारण करें आज धन धनवंतरी जयंती है अच्युता गोविंद अच्युता गोविंद नामोच्चारण भेष जात नामोच्चारण भेष जात न रोगा, सकलारोगा न्यंति रोगा। सकलारो सत्य सत्य वाम्य हहमं सत्यम अच्युतानंत गोविंद अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारणेषा नामोच्चारणेषजा न्य सकलारोगा नी सकलारोगा सत्यम सत्यम बदाम सत्यम बदा यह श्लोक कंठस्थ ना भी हो सके तो तीन नामों का उच्चारण कर लो अच्युताय नम अच्युताय नम नमः नम नमः नम नमः नम नमः अच्युताय नम नमः अनंताय नमः अच्युताय नमः अच्युताय अनंताय नम नमः श्री धनवंतरी भगवान की जय धनवंतरी जयंती महामहोत्सव की जय गो माता, माता की जय जय जय श्री राधे हरिशरणम एक सूचना और प्रसारित करनी है उसका पुनः स्मरण कराने के पश्चात हम आगे के कथा के क्रम को क्रम का आरंभ करेंगे हिताश्रम में पूज्य श्री स्वामी हित महाराज के जन्म शताब्दी महोत्सव के अवसर पर हमने आप सबको सूचित किया था कि इस बार कार्तिक पूर्णिमा 25 नवंबर की तिथि में एक बहुत महत्वपूर्ण वैसे कार्तिक पूर्णिमा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत मंगलमय वेला उपस्थित हो रही है दिन में सवा ग्यारह बजे से लेकर मध्यान्ह साढ़े बारह बजे तक अभिजीत मुहूर्त भी है बहुत उत्तम बेला है और उस उत्तम बेला में भगवत प्रेरणा से संतों के मन में यह विचार उठा है परम साध्वी प्रीति प्रियम्बदा जी के मन में एवं अनेक महापुरुषों के मन में भाव उठा है पूज्य श्री रैवासा महाराज स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज एवं अनेक महापुरुषों के मन में ये भाव उठा है भगवत प्रेरणा से दास के हृदय का भी भाव है कि इस स्थिति पर हम लोग भारतवर्ष के ही नहीं अपितु मानवता के एकमात्र आदर्श भगवान श्री राम के दिव्य भव्य मंदिर के निर्माण के लिए एवं संपूर्ण भारतवर्ष में गोरक्षा हो गोवध के कलंक से भारत की धरती मुक्त हो पारस्परिक प्रेम और सद्भावना जागृत हो इसी पवित्र उद्देश्य को लेकर के हम लोग कार्तिक पूर्णिमा 25 नवंबर को दिन में सवा ग्यारह बजे से मध्यान्ह साढ़े बारह बजे तक श्री राम जय राम जय जय राम इस विजय मंत्र का कीर्तन करें इसमें कोई पार्टी कोई दल कोई पंथ किसी को कोई विरोध नहीं कीर्तन तो कली धर्म है तो इस सात्विक विजय की प्राप्ति के लिए हम लोग विजय मंत्र का जब करें और जो जहां है वहीं रह करके जब करें आप अपने परिवार में बैठकर कर सवा ग्यारह से साढ़े बारह बजे तक कीर्तन कीजिए हर मठ में मंदिर में आश्रम में कीर्तन हो हम भी कार्तिक पूर्णिमा को तो हमारे खाकचौक परंपरा के मूल पुरुष श्री योगिराज सिद्ध सम्राट परम तपस्वी श्री पहाड़ी बाबा श्री स्वामी नरसिंहदास जी महाराज की आविर्भाव तिथि भी है और तिरोभाव तिथि भी है श्री स्वामी नरसिंह दास जी प्रथम पहाड़ी बाबा महाराज का जन्म भी कार्तिक पूर्णिमा को ब्रज क्षेत्र में ही अमरोली गांव में सनाढ़ विप्र परिवार में हुआ था और 150 वर्ष की आयु प्राप्त करके कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही यमुना स्नान करके अपने जटाओं में विराजमान नरसंग सालिग्राम जी को महाराज के गुरुदेव श्री स्वामी लक्ष्मणदास जी महाराज को प्रदान करके जीवित ही समाधि में विराजमान हो गए थे उनकी समाधि खाक चौक वृंदावन में स्थित है बहुत प्राचीन परंपरा से झरा भंडारा उस तिथि को होता है तो त्रिदिवसीय उत्सव खाक चौक में रहेगा और 23, 24, 25 तीन दिन का उत्सव रहेगा उसमें भक्तमाल की कथा भी होगी पाठ भी होगा और 25 तारीख को हम वहीं सवा से 12:30 बजे तक स्वयं बैठ करके महामंत्र विजय मंत्र का संकीर्तन कराएंगे तो आप भी जहां जो हैं, जिसको वहां सम्मिलित होना हो वहां पधारें बड़ी कृपा होगी और नहीं तो जो जहां हैं वहीं रहकर कर सवा ग्यारह से साढ़े बारह बजे तक विजय मंत्र का संकीर्तन अवश्य करें जहां तक चैनल के माध्यम से लोग सुन रहे हैं उन सबके उन सबके समक्ष हमारी ये विनम्र प्रार्थना है कि जिस राष्ट्र में हम लोग रहते हैं यहां का अन्न जल ग्रहण करते हैं वहां के ने कहा हनुमान जी आज मैं अपना आत्म विजय मंत्र तुम्हें सुना रहा हूँ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम ग्यारह से साढ़े बारह बजे तक अवश्य ही करना चाहिए श्री राम जय राम जय, राम जय, राम जय। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय की भाष तरक तुका जोर सवै जगत की भा खुल में वृंदावन दास संत बनाई विवे वृंदावन वास मुख करत बनाय संसार स्वाद सुख पान्त करी स्वाद खमानेर नहीं दिन करमेती बाई की जय श्री खंडेला धाम की जय श्री बिहारी जी महाराज की जय जय जय श्री श्री करमेती बाई के दिव्य चरित्र में आप लोग यहां तक श्रवण कर चुके हैं के श्री कर्मेती बाई गोने के समय अर्धरात्रि के समय ग्रह त्याग करके गंगा स्नान करके मथुरा आई और मथुरा से मथुरा में यमुना स्नान करके संपूर्ण आभूषणों का ब्राह्मणों को दान करके एक वस्त्र धारण करके वृंदावन चली आई और यह जमाने की बात है जब वृंदावन में मनुष्य में अकेली करमेती ही थी बाकी सब हिंसक जीव सिंह व्याघ्रादी घन जंगल में निवास करते थे लोग मथुरा से ही वृंदावन को प्रणाम करके चले जाते थे उस समय उस काल में करमेती बाई ने वृंदावन में प्रवेश किया कल आप श्रवण कर चुके हैं कि करमेती बाई के पिताजी श्री परशुराम पंडित जी अत्यंत दुखी हैं पुत्री के न मिलने से ब्राह्मणी के आग्रह पर वे मथुरा आए हैं खोज करते हुए और मथुरा के ब्राह्मणों से पता चला कि हां कुछ महीनों पहले एक कन्या सजी धजी आई तो थी पर सारे आभूषणों का दान करके इसी घनघोर वृंदावन में वह प्रविष्ट हो गई तो निश्चित वृंदावन में जो जाने वाली है वो वही है अब तो ब्राह्मणों की सहायता से परशुराम पंडित जी वहां आए और एक बटवृक्ष के ऊपर चढ़कर के उन्होंने देखा जो ब्रह्मकुंड कुंड के क्षेत्र में ही था तो देखा कि एक लता कुंज में एक देवी विराजमान है मूर्तिमंत मूर्तिमंत वैराग्य कहें अथवा मूर्तिमती तपस्या कहें अथवा मूर्तिमती तितिक्षा कहें अथवा मूर्ति मूर्तिमान प्रेम कहें अद्भुत है महाराज शरीर पर वस्त्र नहीं रह गया था एक कपड़ा कब कप तक चलेगा कर्मेति की भावदशा इतनी ऊंची है उसे अपने तन की सुध ही नहीं है काले काले विशाल केस जटाओं के गुच्छा बन चुके थे वही उसी से कमर लपेट लिया करती थी संपूर्ण शरीर में ब्रजरज लगी हुई है पत्तों से ढका हुआ शरीर आप लोग कहेंगे कि कर्मेती ने खाया क्या एक शरीर का धर्म तो शरीर के साथ है एक बड़ी ऊंची बात करमेटी खंडेला से जब से चली है और वृंदावन आने तक करमेटी ने जल के अतिरिक्त तो कुछ भी ग्रहण नहीं किया है इतना तीव्र विरह है आना ज्यो पीली पड़ी लोग कहें पिंड रो छाने लाघन में किया पिया मिलन के जो लीला जी कह रहे हैं इतने तीव्र विरह वेदना है भूख प्यास नहीं है खंडेला से चले बाद एक बार सोरों में गंगा जी का जल पिया और दूसरी बार विश्राम घाट में यमुना जी का जल पिया इस बीच में जल भी नहीं पिया गंगा जी भगवत चरणामृत है ये मानकर कर्मेती ने जल पिया है और यमुना जी युगल की रसकेली की ही रसधारा है। उनके हैं उनके श्रीयंग से प्रकट है मूर्ति मति प्रीति रसधारा हैं ऐसा मान कर के श्री करमेती बाई ने यमुना जी का जल किया वृंदावन आ गई अब यहां तो कोई मनुष्य है ही नहीं आहार कहां से इकट्ठा करेगी कहां से आहार इकट्ठा करे यहां की एकमात्र साधना है रुदन बस यही एकमात्र साधना है भैया तो रोना आ जाए तो ठाकुर जी के मिलने में फिर देरी नहीं गोपियों ठाकुर के लिए क्या क्या प्रयत्न नहीं किया सब प्रयत्न किए ठाकुर जी नहीं मिल पाए और जब गोपियों ने सुस्वरम राज कृष्ण दर्शन लालसा कृष्ण दर्शन की लालसा में जब गोपियों ने उत्तम स्वर में रुदन किया तो तावीर भूछरी स्मयमुखा पीता साक्षा करोड़ों कामदेव के मान का मर्दन करने वाले भगवान प्रकट हो गए रोने से भगवान मिल जाते करमेती का रुदन एक क्षण के लिए भी रुकता नहीं ठाकुर जी ने देखा कि ये तो एकदम दुर्बल हो रही है क्या करें ठाकुर जी से नहीं रहा गया ठाकुर जी की अनुभूति प्राप्ति तो खंडेला में भी प्राप्ति तो वही हो चुकी है मीरा जी के जैसे पर तो यहां ठाकुर जी ने लीला की ठाकुर एक वृद्ध संत का रूप धारण करके आए और अवृद्ध संत रूप के आकर कहा करमेती करमेती बड़े लाड़ प्यार से ठाकुर जी ने नाम उच्चारण किया करमेती का इतनी मीठी वाणी किसकी है इतनी प्रेम से सनी हुई वाणी किसकी है देखा कोई संत है कर्मेती ने चरणों में प्रणाम किया संत बोले करमेती तुमको देखकर हमारे हृदय में बड़ी करुणा तुम बहुत भूखी हो बहुत दुर्बल हो चुकी हो खंडेला से जब से चली हो तब से अब तक खाया नहीं है लियो ये ग्रहण कर लो यह सुनते ही करमेती व्याकुल हो गई बोले बाबा आप संत भगवान हैं आपकी आज्ञा सिर माथे पर है आहा। अब न तो भोजन में मन है न ही शयन में मन है एकमात्र एक ही व्याकुल प्यारे दर्शन दीजो तुम बिन न दर्शन दिया आवे ना कथत नेना कहतना श्री करमेती बाई आपके हृदय में जो मिलन की पीर है उसकी एक सूक्ष्म कणिका हम लोगों के हृदय में भी उत्तरित हो जाए तो हम लोगों का यह शरीर धारण करना सार्थक हो जाए करमेती व्याकुल हो गई बाबा नींद है न भूख है न प्यास है आप कृपा करने आए हैं बड़ी अच्छी बात है अब तो ऐसी कृपा कीजिए कि ये भूख प्यास सदा सर्वदा के लिए विदा हो जाए शरीर की भूख प्यास निद्रा आदि सदा सर्वदा के लिए विदा हो जाए और युगल के दर्शन की प्यास युगल के प्रीति रस के आस्वादन की भूख निरंतर बढ़ती चली जाए संत वेशधारी ठाकुर जी ने कहा कर्मेति एवमस्तु ऐसा ही होगा किंतु मेरी आज्ञा मानकर ये खीर लेके आया हूं युगल सरकार की खीर है इसको आपको एक बार पाना होगा संत आज्ञा मानकर के करमेती जी ने उस खीर को खाया उस खीर को खाने के बाद करमेती को अपने संपूर्ण जीवन में न कुछ खाने की आवश्यकता रह गई न कुछ पीने की आवश्यकता रहेगी सदा सर्वदा के लिए देह धर्म से छुट्टी मिल गई करमे विचार करने लगी कि ये इतनी कृपा करने वाले कौन हैं? इस खीर को खाने के बाद तो प्रेम की मस्ती कई गुनी बढ़ गई ये कोई सामान्य खीर नहीं थी आखिर ये कौन है और शरीर एकदम कांतियुक्त तो हो गया पुष्ट तो हो गया दुर्बलता क्षीण हो गई ये क्या है व्याकुल हुई प्रभो खीर खिलाते हो पर दर्शन नहीं देते हो दर्शन को ने ना तपे वचन सुन को का मिल वे रात पे जीए के जीवन प्राण ब्रजराज लड़े तेला तुम विन रहो न जाए ब्रजराज ठाकुर जी प्रकट हो बोलो भक्त भगवान करमेती बाई ने चरणों में प्रणाम तो किया लेकिन किंचित असंतोष व्यक्त किया ठाकुर जी ने कहा करमेती अब तुम अपने सही घर में आ गई मेरे निकट आ गई फिर भी तुम प्रसन्न क्यों नहीं हो करमे जी ने कहा अभी भी आपकी पूरी पूरी कृपा नहीं हुई पूरी और अधूरी क्या होती है ले अभी आपका अकेले का दर्शन होगा कृपा का मूल पुंज तो श्री किशोरी जी हैं उनके सहित आपका दर्शन जब तक नहीं होगा तब तक नेत्रों को संतोष नहीं होगा जैसे ही कहा श्री जी कहीं अलग थोड़ी हैं बामांग में श्री जी प्रकट हो गई हैं को हृदय से लगाया है आज से तुम मेरी हो, मेरी प्राण प्राण सखी सखी हो हो प्रिय ने ने कहा जिसे श्री जी ने अपना लिया तो वो तो मेरी अतिशय प्यारी हो गई हृदय से लगाया है युगल सरकार ने और कहा करमेती अब मेरे वृंदावन में तुम निवास करो खुले नेत्रों से मेरे नित्य विहार का निरंतर तुम्हें दर्शन होता रहे मेरे नित्य विहार का दर्शन मेरी नित्य लीला का दर्शन मेरी कुंज केली का दर्शन यही तुम्हारा आहार होगा और यही तुम्हारा विहार होगा कैसा सौभाग्य कर जी ने प्राप्त किया है आज पंडित जी ने भी आकर उस अपनी भाग्यशालिनी बेटी का दर्शन किया है जिसने एक परशुराम पंडित जी को नहीं जिसने हजारों लाखों पीण, पीढ़ियों को तार दिया इतना ही नहीं आज कर्मेती का चरित्र असंख्यों जीवों को तार रहा है इस करमेती की कथा को सुनकर भी न जाने कितने जीव भजन में लग जाएंगे कितने जीव भगवत प्राप्ति के पथ पर अग्रसर हो जाएंगे हमारी प्रार्थना है आज आवश्यकता है अपनी छोटी छोटी बालिकाओं को बाल्यावस्था से ही श्री मीरा श्री कर्मेती श्री रत्नावती सती सीता अनुसुईया अरुंधति आदि के चरित्रों को पढ़ाना चाहिए आज बड़ी दुख की बात है यह शिक्षा बंद हो गई भाई राष्ट्र को सुरक्षित रखना है धर्म और सदाचार को सुरक्षित रखना है तो कन्याओं को संस्कार संपन्न बनाना पड़ेगा वर्तमान शिक्षा पद्धति में उसके लिए कोई स्थान नहीं है उसके लिए आवश्यक है आपके घर में एक पाठशाला चलनी चाहिए नित्य सत्संग और नित्य संकीर्तन की पाठशाला हमारी प्रार्थना है आप सबके चरणों में यदि आप प्रेम से कथा सुन रहे हैं यहां बैठकर सुन रहे हैं अथवा दुनिया के किसी कोने में बैठकर सुन रहे हैं तो हमारी एक ही प्रार्थना है भैया एक नियम अपना लो हम ये भिक्षा आपसे मांग रहे हैं आप एक नियम अपना लो आधा घंटे कीर्तन और आधा घंटे सत्संग इतना करो तो आपके घर में कलयुग की दाल नहीं गलेगी आपके घर में घर में ही वृंदावन प्रकट हो जाएगा घर में ही अयोध्या प्रकट हो जाएगी इतना करो आधा घंटे कीर्तन आधा घंटे सत्संग एक घंटे का नियम हर गृहस्थ अपने घर में करेगा बट वृक्ष के ऊपर चढ़ करके परशुराम पंडित जी ने करमे का दर्शन किया व्याकुल होकर के दौड़ करके करमेती के निकट आए आए हैं उतर गए कटी मेरी नाक मुख जग में ना दिखाई पंडित जी आकर के करमेती जी के चरणों से लिपट कर रोने लगे और कहा पुत्री करमेती तुमने सब कुछ त्याग कर भजन का मार्ग चुना यह तो सौभाग्य की बात है किंतु तुम्हें स्मरण हो मैं शेखावत महाराज का गुरु हूं राजगुरु हूं राजस्थान की छोटी बड़ी बावन रियासतें मेरी शिष्य हैं मेरी चरण पूजती है तुम मेरी एकमात्र प्राण प्यारी पुत्री हो और गौने के समय ग्रह त्याग करके तुमने मेरे सामने तो ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी के कटी मेरी नाक जगमुख ना दिखाई मेरी नाक कट गई मैं संसार में मैं संसार में मुख दिखाने के योग्य नहीं रहा इसलिए बेटी इसलिए बेटी हमें तुम्हारी इस रहनी से तुम्हारी इस प्रेममय साधना से तुम्हारी भक्ति भावना से कोई पीड़ा नहीं है परम प्रसन्नता है मेरा सौभाग्य है कि तुम्हारी जैसी बेटी उत्पन्न हुई लेकिन मेरी प्रतिष्ठा को संभालने के लिए मेरी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए बेटी एक बार घर चले हम घर को ही वृंदावन बना देंगे कोई तुम्हारे भजन में साधन में ध्यान में विक्षेप उत्पन्न नहीं करेगा चलो ग्रह बास करो लोक उपहास मिटे सासू घर जाओ मत सेवा चित चलो लौट के घर चलो वहीं रहो संसार में मेरी हंसी हो रही है बेरी हंसी न हो ससुराल में मत जाना मैं नहीं कहूंगा जाने के लिए घर में ही अष्टयाम सेवा करो भजन करो क्यों क्योंकि वहां कम से कम तुम सुरक्षित रहकर भजन तो कर लोगी यहां मैं अपने नेत्रों से प्रत्यक्ष देख रहा हूं इस घोर वन के हिंसक जीव सिंह व्याघ्र आदि ने तुम्हें घेर रखा है कहीं ऐसा ना हो कभी इनकी बुद्धि बिगड़ जाए ये तुमको खा जाए गर्मिति जी ने कहा खाते तो अब तक खाई क्यों न गए होते पंडित जी बोले बेटी तुम भोरी हो जानती नहीं हो नीति में कहा गया नख वाले सृंग वाले विश्व वाले इन सबका नदी नाम है शस्त्र पानी नाम विश्वासो नैव कर्तव्यो स्त्री सुराज कुले सुचो इनका विश्वास नहीं करना चाहिए को सिंह व्याघ्र अजू बपु को विनाश करे त्रास मेरे हो तो फिर मृतक जीवाई कहीं कोई सिंह व्याघ्र तुम्हें खा न जाए देखो पंडित जी परशुराम पंडित जी जिस धरातल पर स्थित हैं उस धरातल से जो बोलना चाहिए वही बोल रहे हैं उनका बोलना अनुचित नहीं है लेकिन कर्मेती जिस कक्षा पर पहुंची हुई है कर्मेती जी जिस धरातल पर पहुंची हुई हैं अभी उस दिशा का भी बोध शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान पंडित जी को भी नहीं हो पाया है क्योंकि वह बोध तो आह यमी वेश वृणुते तेन लभ्य जब ठाकुर स्वयं वर्ण कर लेते हैं तब वह बोध प्राप्त होता है अन्यथा बोध नहीं होता है महाराज जी सारे शास्त्रों को अनेकों बार गुरुचरणों में बैठकर पढ़ लिख लेने से भी बोध नहीं होता यदि केवल पढ़ लिख लेने से बोध होता तो लोगों में बड़ी प्रसिद्धि है कि रावण महापंडित था पर वेदों के शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान कर्मकांड के मर्मज्ञ विद्वान रावण का चरित्र आदर्श चरित्र नहीं बना आज भी प्रसिद्ध है रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत राम जी के जैसा आचरण करना चाहिए रावण के जैसा नहीं। बोध जब भी होगा वो तो अपने परिश्रम इसका मतलब यह नहीं कि पढ़ना नहीं चाहिए पढ़ना चाहिए पर बोध जब भी होगा वो तो संत सदगुरु के अनुग्रह से भगवान की अहत की कृपा से होगा तुम्हारी कृपा तुम ही भू के लिए करना क्या होगा मन क्रम बचन ताड़ी चू ना भगवान की कृपा के संत सदगुरु प्राप्त नहीं होते और संत सदगुरु के चरणों में निश्चल निष्कपट भाव से अपना संपूर्ण समर्पण किए बिना जीव अध्यात्म के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता भगवत प्राप्ति के पथ पर प्रेम के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता इसलिए भैया प्रार्थना है ठाकुर से प्रार्थना करो हे नाथ आप मिलो न मिलो आपकी राजी अपने प्यारे संत से अपने प्यारे सदगुरु से हमको मिला दीजिए अपने प्यारे से मिला दीजिए भगवान कपिल देवभूति माता से कह रहे ते साधव साधवी साध सर्वसंग विवर्जिता संगस्ते स्वते प्रार्थ्य संग दोषे हे साध्वी इस प्रकार के संत आसक्ति के दोष से शून्य होते हैं यह साधक को कामना करनी चाहिए हे नाथ अपने प्राण प्यारे संतों से हमको मिलाओ यही आसक्ति के दोष को भवरोग को हरने वाले वस्तुतः जो जीव भगवान की ओर चलता है उसकी संपूर्ण सुरक्षा भगवान स्वयं करते हैं ध्रुव जी पांच वर्ष की आयु में ब्रह्मावर्त विठूर से चलकर मथुरा पधारे मधुबन पधारे ब्रजमे पधारे कितने घोर जंगल मिले होंगे उस समय ये वृजक्षेत्र भी एक घनघोर जंगल था ये सतयुग की प्रथम सतयुग की बात है स्वयंभु मनवंतर के प्रथम चतुर्युगी के सत्युग की बात है उत्तानपाद महाराज बड़े दुखी हैं महाराज मैं क्या मुंह दिखाऊंगा मैं मनुजी का पुत्र हूं ब्रह्मा जी का पुत्र हूं और मैं अपने पुत्र ध्रुव की रक्षा नहीं कर सका मैं प्रजा की रक्षा क्या करूं बहुत दुखी नारद जी पधारे और नारद जी ने आश्वासन दिया मामा सुचहा स्वतनयम मामा शुचहा स्वतनयम देवगुप्तम विषाम फतेह राजन अब आप, आप, आप अपने पुत्र की चिंता न करें क्यों जो प्रभु की ओर बढ़ता है उसकी सुरक्षा स्वयं ठाकुर जी करते हैं उसका कहीं बाल बांका होने वाला नहीं अब ध्रुव की चिंता छोड़कर ध्रुव का चिंतन कीजिए क्योंकि तुम्हारे चित्त की शुद्धि का एकमात्र साधन है ध्रुव जैसे भक्त का चिंतन जो प्रभु के पथ पर बढ़ता है जो प्रभु प्राप्ति के पथ पर अग्रसर होता है उसकी संपूर्ण रक्षा का भार श्री ठाकुर जी के ऊपर होता है। बस भैया एक बार इस मोह ममता की बेड़ी को काट कर जंजीर को कहट करके जिसके लिए नाभाजी कहते हैं सवै जगत की फांस तरक की तिनुकाजों तोरी त्रिन के समान संसार की फांस तोड़ के तो देखो आहा अरे राम जी हम क्या कहें हम आप भगवान से मिलने के लिए जितने व्याकुल नहीं हैं जितने ठाकुर जी हम आपसे मिलने के लिए व्याकुल हैं व्याकुल है। मेरा अंशभूत जीव एक बार मेरी अंक में आवे मेरी गोद में आवे भगवान व्याकुल जय जय जयरा पर क्या करें संसार का दुर्भाग्य है झूठे नातों में संसार उलझा हुआ है शरीर संसार के जितने संपर्क संबंध हैं, सब अविद्या माया से कल्पित हैं इनमें न सच्चाई थी अच्छाई है लेकिन सब इसी भूल के चक्कर में पड़े हैं झूठे नाते लोग भुलाना, झूठे नाते लोग बोला हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं इन संसार के झूठे नाते रिश्तों को जिनकी कृपा से समाप्त कर दिया जाता है ऐसे हमारे वृंदावन के महान रसिक आचार्य संत हमारे लिए गुरुवत आदरणीय पूज्य श्री स्वामी किशोरदास देवजू महाराज गौरीलाल पुंजवाले महाराज जी एवं बाबा श्री अलवेली शरण जी महाराज कृपा करके पधारे हैं हम बहुत भाग्यशाली साह की मोह में भागत हसी मोह में जब करते मछिला जग करते मछला रक्षिता रक्षित यो ही गर्भ जिसने गर्भ में रक्षा की वही बाहर भी रक्षा करेंगे नौ दस मास गर्भ में पाला गुप्त ही दूध पिवाया कहत मलूक सुनौरे भोंदू सो ठाकुर बिसराया और झूठे नाते लोग बुलाना यही उत्तर दिया करमेती बाई ने करमेती बाई ने कहा बोली कही सा बोली कही बिन भक्ति तन सो जानो अभी हम बोल रहे थे ना कि पंडित जी जिस कक्षा तक पहुंचे हुए हैं जिस धरातल पर स्थित हैं, उस धरातल से लोक व्यवहार की एकदम सही बात कह रहे हैं गोने के समय बेटी का घर छोड़ के चले जाना मैं इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति तुमने मुझे समाज में मुख दिखाने लायक नहीं छोड़ा ठीक कहा करमेती धैर्य पूर्वक सुनती रही और अब करमेती की वाणी मुखरित हुई है करमेती बोली है बोली कही भक्ति तन ऐसो जानो पंडित जी पिताजी मैं आपके प्रति हृदय से कृतज्ञ हूं क्योंकि एक पिता को अपनी संतान को संस्कारित करने के लिए जो करना चाहिए था उसमें आपने और पूजिया माताजी ने कोई कसर नहीं छोड़ी आपके सत्संग से आपके संकीर्तन से ही तो हमें भक्ति का पथ प्राप्त हुआ है प्रेम का पथ प्राप्त हुआ है लेकिन पिताजी बड़ी पीड़ा की बात है बड़े दुख की बात है इतने शास्त्रों का आलोडन करने के पश्चात भी जीवन भर कथा बांचने के बाद भी दूसरों को उपदेश देने के बाद भी आप सच्चाई तक नहीं पहुंच पाए अभी भी झूठे नातों रिश्तों में उलझे हुए हैं लोक धर्म में फंसे हुए हैं पाणे भली कथा कही जाने कबीर जी का पद पाणे भली कथा कही जाने और नकु परमार्थ और कु परमार्थ उपदेश आप स्वार्थ लपटाने भली कथा कही जाने भली कथा कही जाने पूज्य हमारे ब्रजमंडल की महान विभूति भक्तमाल जगत के वर्तमान समय के इस शताब्दी के महान आचार्य जिन्हें बड़े बड़े विरक्त संत भी अपने गुरु स्वरूप में दर्शन करते थे ऐसे पूज्यपाद पाद स्मरणीय भक्तमाल के स्वरूप पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज वे कहा करते थे पंडिताई पाले पड़ी अब हमारा निवेदन है जिस धरातल से हम बोल रहे हैं आज जिस संत की वाणी है उस धरातल पर बैठकर आप सुनना नहीं तो आप कहेंगे कि अरे पंडितों का पंडितों का विरोध या पंडितों की निंदा की जा रही है हाँ पंडिताई पाले पड़ी यही पूर्वलो पाप को रह गया आप न ज्ञान का रंग चढ़ा न भक्ति का रंग चढ़ा न वैराग्य का रंग चढ़ा हमारा ज्ञान किस काम में आया महाराज जी लिखा है दरवी पाक रशम यथा कड़ाही में घूमने वाली करछुली खूब हलवा में लोट लगाती है खट्टे मीठे चटपटे सब प्रकार के व्यंजनों में घूमती है लेकिन उसको स्वाद का बोध नहीं होता यथा खरस चंदन भारवाही भारस्य वेत्ता न तु चंदन चंदन की बड़ी महिमा है पर गधे की पीठ पर लदा हुआ मलयागरी चंदन न उसे सुगंध देता है न शीतलता देख देता है गधे को तो भार की ही प्रती अनुभूति होती है चाहे गट्टी पत्थर लादो चाहे मलयागरी चंदन की लकड़ियां लादो उसे भार की अनुभूति होती भैया बिना भक्ति के शास्त्र ज्ञान गधे की पीठ पर लदा हुआ चंदन के भार के जैसा गोस्वामी तुलसीदास कह रहे काम क्रोध मदलोभ की जो मन में खान तोलो पंडित मूर्ख तुलसी एक समान काम क्रोध मद लोभ की जौलो मन में खान तोलो पंडित मूर्ख तुलसी एक समान पोथी पढ़ी पढ़ी जगंग पंडित भयान कोढ़ी पढ़ी, पढ़ी जगंग पंडित भयान को भाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित संभवता संत दादू दयाल जी की बाणी है संत दादू दयाल जी कह रहे हैं राम मिले सुई की जय राम मिले सुई की राम मिले सुई की आ, राम मिले सुई पंडित राम बड़ी बड़ी वेद पुराण बखानत त बड़ी बड़ी वेद पुरान बखान सोई तत् दीजे सोई तल कह दी शरीरा सुन जर शरिया तन मन शीतल हो सदा सुख तन मन शीतल होय सदा ो नीरा राम राम राम मिले राम मिले राम मिले की की की पंडित पंडित करमेती बाई ने कहा बोली कही सांच आप बहुत बड़े शास्त्रों के पंडित हैं भ्रमग विद्वान हैं आपकी कृपा से ही मैं प्रेम पथ पर आगे बढ़ी हूं लेकिन आपका धरातल इमान से मति त्यजाया सुता दि सुसदा ममता पशा जगदिदम क्षण भंगुनिष्ठम वैराग्य राग रिको भविषर्म भजस्व सततोकधर्मा से जदपिगुणशील सुधरता किन बातन नर प्रीतम प्रीति सोपै सतकुल जनम करम सब लक्षण वेद पुराण पढ़िए ध्यान से सुने सतकुल जनम करम सब लक्षण जिसकी नाक ही नहीं नकटा है पहले से ही नकटा उसकी नाक क्या कटेगी थे मेरे नाथ, आ, क्या पीताम्बर है क्या मोर मुकुट की लटकन है देखो रिया मुकुट की लटकन आ क्या क्या, क्या वैजयंती माला है क्या नूपुर है आहा त्रिभंग ललित होकर के क्या अधर पर बांसुरी पधरा करके मन मन मीठी मीठी बांसुरी बजा रहे हैं धन्य है धन्य है धन्य है अरे भैया क्या हुआ तुम्हारे खून बहरा नाक कैसे कट गई अरे यार जाने दो ठाकुर जी का दर्शन हो रहा है दर्शन दर्शन हो है। हो? रहा? बड़े भाग्यशाली तो दर्शन कैसे हुआ? अरे ये नाक ही तो सब मुरली है क्या सजल नील मेघ के समान अंग कांति है क्या मधुर मुरली है वाह धन्य है ये नाक ही सारी हत्या की जड़ थी ये कटी की बाधा हटी और दर्शन मिला वाह वाह धन्य है अरे हमको पता हो तो हम तो पहले ही काट देते इसको फांस काट देते इसकी धीरे धीरे धीरे धीरे एक से दो दो से तीन तीन से चार सब कान में एक ही बात कहते जाए दर्शन होए ना हो यही कहो नहीं तो लोग तुमको नकटा कहेंगे तो महाराज पूरा का पूरा गांव नकटों का हो गया एक संत किसी दूसरे की कथा नहीं है ये हम और आपकी कथा है सारा संसार नक्तों का संप्रदाय है सब बिना भक्ति के जीव नकटा है और सब एक दूसरे को यही गीत कहते हैं कि तुम गाओ संसार बहुत अच्छा है क्या मोज आ रही है क्या आनंद है ब्याह करने में क्या सुख है लड़के बच्चे जब गोद में आकर बैठते हैं ब्यासी श्री हरिमाम ब्यासी कहते हैं भेंटत सुतही रेंट मुख लागत सुख पावत जड़तात ये ऐसा संप्रदाय है नारायण नक्तों का भेंटत सुत रेंट नेंट मुख लागत पुत्र को भेटते समय पिता को उसकी बहती हुई नाक उसके मुंह में लग जाती है तो चंदन के अंगराग के स्पर्श से जैसा सुख मिलता होगा वैसा सुख अनुभव करता है श्री प्रुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज ने अपनी भागवती कथा में लिखा है कि महाराज एक बहुत अच्छे बैरिस्टर वकील थे जा रहे थे खिचड़ी खा के कोर्ट तब तक उनका कटे जो पे हो नाक एक्ति नाक लोक में न पाई भगवान की भक्ति ही वह नाक है वह प्रतिष्ठा है जो नाक लोक में न पाई स्वर्ग के देवताओं को भी भगवान की भक्ति दुर्लभ है इसलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज ने कहा बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी सुंदर बड़ी, बड़ी चतुराई बड़ी सुख सुंदर तातन है बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी सुख सुंदर तातन सौलिप चतुराई तुराय सुख सुंदर मान बड़ोधन धाम बड़ो दान बड़ो, बड़ोधन धाम बड़ो यस कीरती हु जग में प्रगति है यस कीरती हु जग में प्रगति है में है द्वार गजेंद्र हजार घटी है झूमत द्वार गजेंद्र हजार सुरेश सहुसे कचुना घटी हैजेंद्र हरारे सहूसे तुलसी राम सने है बिना मन सुंदर नारिक की ना कटी तुलसी राम सने बिना मा सुंदर नारिक कटी है तुलसी सी राम नारी नारी की नाक है। राम बिना सुन्दर नारी की नाक नाक कटी कटी है है राम पिताजी कही तुम कटी नाक आपने कहा नाक कट गई कही तुम कटी नाक कटे जो यदि टे नाक एक भक्ति नाक लोक में न ना भगत बिन गदादर भट्टी भगत बिन ज्योथू हर को डंडा अंग अंग में काटे जिनके दिखत अंग प्रचंडा केवल उदर भरन को उपजे जैसे अन्न को हन्ना भगत बिन जो तू हर को जन्ना भगत बिन है सब लोग निकट्टू आपस में लड़वे भिरवे को जैसे जंगी टट्टू भगत बिन है सब लोग लिख तू हाहा मीरा जी का भी ऐसा ही एक पद है भगत बिन सूकर कूकर हुए हो दांतन पूछ कुरार पाछले पायन मूड़ खुजये हो साझ भोर भटकत भड़ियाई सांझ भोर भटकत भड़ियाई भड़ियाई चोरी करते हुए सांझ भोर भटकत भड़ियाई कौ न आहार अगे हो जहां तहा विपति बिड़ारे मारे त्रस्कारे कचिखे हो जगह जगह डंडा पड़ेंगे तिरस्कार होगा मीरा मुए निगोड़े हुए हो खसमें लाज लजये हो यह पर बिना परमार्थ सब बुद्धि बुरे कहे हो कहा भयो मानुष की आकृति उनते दूब न खे हो बिहारी दास बिन भजन सावरे सुख संतोष बिहारीदास जी की वाणी श्री स्वामी बिहारन देव भजन बिन भगत बिनकर कूकर हुए हो पिताजी आप मेरे अत्यंत आदरणीय हैं क्योंकि आपने मुझे परमार्थ का उपदेश किया है हमें कहना तो नहीं चाहिए पर हमें आपके मोह को देख करके दया आ रही है करुणा का उद्रेक हो रहा है बरस पचास लगी विषय ही में बास कियो। उदास चवे को चवाइये बहना उदास चवे को चवाई आपकी पचास वर्ष की आयु होगी जिसमें करमेती जी का उनके पिताजी परशुराम पंडित जी से मिलन हुआ वृंदावन में उस समय पंडित जी की 50 वर्ष की आयु हो चुकी थी आज तो विचित्र स्थिति है 35 35-40 साल में तो लोग ब्याह करते हैं हमें यही पता नहीं चलता किस लिए ब्याह करते हैं भाई बुढ़ापे में क्यों ब्याह करते हैं सभी आश्रमों की एक आयु निश्चित है अमुक आयु तक अमुक आश्रम, अमुक आयु तक अमुक आश्रम। वे संसार का क्या सुख प्राप्त करेंगे 25 वर्ष ग्रहस्थाश्रम के 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 वर्ष की आयु ग्रहस्थाश्रम के लिए निश्चित की गई है 50 पूरे हो जाए इक्यानवा वर्ष लगे तो 1, 1, इक्यावन मैने पचास से एक ऊपर होते ही घर छोड़ के बन में चले जाओ फिर भजन में लग जाओ पर पिताजी बरस पचास लगी विषय ही में कियो। राजगुरु हैं एक दो राजाओं के राजगुरु नहीं सैकड़ों राजाओं के राजगुरु हैं छोटे बड़े अनेक राज परिवार के लोग उनके शिष्य हैं जो भोग राजाओं को सुलभ हैं उन भोगों को पंडित जी ने सहज प्राप्त किया है बहुत वैभव है बड़ी समृद्धि है बड़ा ऐश्वर्य है कोई ऐसा लौकिक सुख नहीं है जिसे आपने खूब झिक्के न भोगाओ बरसी पचास लगी विषय ही में बासियों भय न उदास पहुंचे तो को चबाइए फिर भी आपके मन में उन भोगों से वैराग्य नहीं हुआ उगले हुए को खा रहे हैं चबे हुए को चबा रहे हैं प्रहलाद जी के उपदेश में यही बात है मतिर नृष्ण परतस्वो वाह मतिर्ण कृष्ण प्रहलाद जी कह रहे हैं भगवान के चरणों में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में बुद्धि चेष्टा हम करें क्यों तो उसका उत्तर देते हैं मति कृष्ण पर था स्विप गृहव्रता नाम गृहव्रता ग्रह नाम ग्रहासक्ता ना, जो भोगी वर्तमाने होता है संकल्प प्रतिज्ञा लोगों ने सौगंध खा रखी है हमें अपनी स्त्री पुत्र मकान दुकान इससे बाहर कुछ न जानना है न कुछ समझना है और न कुछ सोचना है हमारे जीवन का लक्ष्य भगवत चरणार की प्राप्ति नहीं हमारे जीवन का लक्ष्य तो रोटी कपड़ा मकान दुरुक्रमा था न था अपने अहम को त्याग करके उनके चरणों में समर्पित हो जाएगा ऐसा हो जाए तो ग्रहाशक्त प्राणी की भी बुद्धि भगवान में लग जाएगी करमेती देखे सब भोग में भोगा देखे ए देखे श्याम देखे सब भोग में भोगा देखे ए देखे सब कोई कमी नहीं थी ऐसे घर में जन्म लिया लेकिन पद्मपत्र पत्र में वाम भसा मैंने उस परिवेश में रहकर भी देखते हुए भी भोगों की ओर नहीं देखा क्यों नहीं देखा बहुत ऊंची बात और बड़ी प्यारी बात कौन नहीं देख इसलिए ना अयोध्या का राज्य सिंहासन उन्हें बांध सका नहीं भरद्वाजी का आतिथ्य उनको देखो श्याम देखो श्या देखो श्या, ये देखो श्या।, ये देखो श्या। ये ही तो है मेरे नैना यही तो है गिरधारी लाल चाकर राखो जी। चाकरी में दर्शन पाऊं पाऊं भाव पाऊ जागिरी पाऊं तीनों बात सरसी श्याम माने चाकर राखो जी वृंदावन में बाग लगाऊं बिच बिच राखू प्यारी सावरिया के दर्शन पाऊं पैर कुसुमी सारी श्याम मन चा कर गिरधारी लाल चा कर राोक्य सार्टि सामीप्य सारूप्यी तत्वप्युत दीयमान न बिना मत्वन जना यदि मेरी सेवा का सुख न हो तो भगवान कहते सालोक के सार्ष्टी सामिप्य तो सभी प्रकार के मोक्ष में उसे देता हूं लेकिन भक्त कहता जिस मोक्ष में सेवा का सुख नहीं वो मोक्ष भी हमको नहीं चाहिए ध्यान दें जब किसी प्रेमी अनुरागी संत की वाणी किसी सतपात्र के कर्ण कुहर में पड़ती है कर्ण रंध्र में जाती है तो उसका तत्काल प्रभाव होता है। महाराज हम क्या कहें बंदूक की गोली भले ही व्यर्थ चली जाए तो चली जाए पर सच्चे संच की बोली व्यर्थ जाती बस बातें निशाना सही फिट बैठ जाए और निशाना इधर उधर बैठ गया निशाना फिट बैठने का मतलब है ठीक से सुन लेना बस ठीक से सुन लो ईमानदारी से सुन लो अविद्या अज्ञान का उसी क्षण नाश हो जाएगा इसमें कोई संदेह नहीं है इसमें किंचित भी संदेह नहीं बस वह सत्पात्र उसका मिलन सदगुरु से हो जाए श्री सहजोबाई जी आचार्य चरण श्री श्यामचरण दास जी महाराज उनके चरणों में उन्होंने प्रणाम किया और अनुमति मांगी मैं पति ग्रह जाना चाहती हूं आचार्य चरण की वाणी निशृत हुई जाना है रहना नहीं जाना है रहना मरना सुहाग पे काए गुथायो इतना सुनते ही अविद्या का पर्दा हट गया और चरण दास सदगुरु मिले सहजो शिष्य सुजान एक शबद में मिट गई सबरी आपर सहजोबाई जी ने इतना भजन किया कि संतों ने सहजोबाई को अठारहवीं सदी की मीराबाई कहा कितना उच्च कोटि का भगवत प्रेम उन्होंने प्राप्त किया कर्मेति के वचन पंडित जी विद्वान तो है ही हैं, केवल एक मोह का पर्दा हटने की देरी थी श्री कर्मेति के कृपा कटाक्ष से उनकी दिव्य तपहपूत वैराग्य पूर्ण वाणी से प्रेम और रसमें सनी हुई वाणी से पंडित जी की अविद्या का पर्दा फट गया समाप्त तो हो गया और श्री प्रियादासी कहते हैं आहा प्रियादासी वर्णन कर रहे हैं रात तेजो प्रात हो ऐसे तम जात भयो जैसे अंधकार चला जाए रात्रि बीत जाए और एक नव प्रभात हो जाए सूर्योदय हो जाए आज पंडित जी की रात्रि बीत गई कौन सी रात्रि जिसके बारे में गोस्वामी जी कह रहे हैं ममता तरुण तमी अधियारी राग द्वेश तब लगी बसत जीव मन माही जब लगी प्रभु प्रताप रविनाई ममता तरुण तमी अधियारी राग द्वेष ये रात्रि व्यतीत तो हो गई और ज्ञान का प्रेम का नया सूर्योदय हो गया अब तो पंडित जी ने कहा कि अब तक तो मैं तुम्हें अपनी केवल पुत्री मानता था लेकिन आज पुत्री नहीं आज तो तुम मेरी गुरु स्थानापन्न हो गई इस परमार्थ का उपदेश करने वाली गुरु तुम्ही हो अब तो आपके चरणों में ही यह जीवन व्यतीत करना है मैं भी यहीं रहकर भजन करूंगा करमे तिवाई ने कहा पंडित जी अभी ऐसा वैराग्य आपका नहीं है कि इस परिवेश में वृंदावनिवास कर सको हमारे लिए यही स्थल उपयुक्त है और आपके लिए आपका घर उपयुक्त है वहीं जाकर के भजन करो आज्ञा गुरु नाम अविचारणी यदि ईमानदारी से किसी के प्रति हमने गुरु भाव को स्वीकार किया है तो उनकी आज्ञा में फिर हमें विचार नहीं करना चाहिए आज्ञा भाई जो आज्ञा पंडित जी ने कहा ठीक है मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा किंतु मुझे आश्रय दो मुझे आधार दो मैं क्या करूं तो ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं आप तो स्वयं विद्वान हैं। यदि आप आश्रय चाहते हैं तो लियो ये बिहारी जी में तुम्हें प्रदान करती है माल मुलिक हरि देते हैं हरिजन हरि ही दे भगवान के भक्त प्रसन्न होकर साक्षात भगवान को ही प्रदान कर देते हैं मेती बाई को बिहारी जी कैसे प्राप्त हुए पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान अनंत श्री संपन्न श्री गणेश भक्तमाली जी महाराज के मुखारविंद से दास ने सुना है महाराज जी कहते थे कि एक दिन कर्मेती जी अत्यंत विरह से व्यथित हुई और निश्चय किया तो अब यमुना जी में ही अपने देह का विसर्जन कर रहे और जाकर करमेती यमुना जी में कूद पड़ी साक्षात श्याम सुंदर ने प्रकट होकर कर्मेती को गोद में ले लिया और कहा कि अरे विरह में प्रेम पुष्ट होता है इसलिए हम थोड़ी देर के लिए तुम्हारे सामने नहीं आए तो तुमने देह को ही नष्ट करने का निश्चय कर लिया लि अब मैं आ गया अब कभी नहीं जाऊंगा तो वो ठाकुर जी साक्षात श्री कृष्ण विग्रह रूप हो गए और उन्हीं को ब्रह्मकुंड की लता कुंज में करमैती विराजमान करके रखती थी और वहाँ और क्या है वहाँ प्रेमोपचार ही उनकी पूजा है और कोई भौतिक पदार्थ नहीं है केवल मानसी में ही सबसेवा बिहारी जी की किया करती है आज वे ठाकुर जी हृदय से लगाकर पंडित जी को दे दिए ये बिहारी जी जहाँ रहेंगे आपके लिए वही वृंदावन हो जाएगा पंडित जी बिहारी जी को लेकर के आए दयालय स्वरूप प्रभु गयो ही आइए विराजमान कर दिया आज भी राजस्थान के सीकर जिले में जो खंडेला नगर है उसमें आज भी परशुराम पंडित जी का जो घर है उसमें आज भी श्री बिहारी जी विराजमान हम लोग पहली बार जब दर्शन करने गए विद्यावार हनुमान जी की स्थापना का समारोह था एक विद्यालय का शायद भूमि पूजन था या उद्घाटन था उसमें गए थे रावत जी के यहाँ पूज्य महाराज जी के साथ ही गए थे शायद श्री ब्रजहारी दास जी भी थे नहीं थे श्री मोहनदास जी थे तो हम और मोहनदास जी दर्शन करने बिहारी जी के गए वृंदावन के ठाकुर वृंदावन से आए हुए लोगों को खूब पहचानते हमने कई बार अनुभव किया इतने प्यारे ठाकुर हैं खंडेला बिहारी जी इतने बड़े हैं बड़े मधुर हैं ऐसी सुंदर सुघढ़ नासिका है उनकी ऐसी सुंदर ठोड़ी है ऐसे खिले कपोल हैं, ऐसे अत्यंत कमनीय कर चरण कमल, कमल है कि बस दृष्टि हटती ही नहीं ऐसे प्यारे ठाकुर दर्शन करके ठगे से रह गए इतने प्यारे ठाकुर जी बिजली नहीं थी कोई अंधेरा सा हो रहा था हमारे मन में ऐसा आ रहा था और निकट से जाके देखें यद्यपि वहां बहुत दूरी नहीं थी तो जैसे ही मन में आया कि और पास से देखें तो पुजारी जी बोले बोले महाराज आप तो वृंदावन से आए हैं ठाकुर जी वृंदावन के ही हैं आप तो बिल्कुल पास में जाकर देख लो आपके ही तो ठाकुर जी बस मन में आया नहीं कि ठाकुर जी ने पुजारी के माध्यम से कृपा कर दी जैसे ही भीतर गए मोहनदास जी भी गए हम भी गए तो मोहनदास जी ने तो ठाकुर जी के कपूर का स्पर्श किया हमने चरण का स्पर्श किया श्रियंग का स्पर्श किया आह क्या कहना बोलो बिहारी जी महाराज की जय पंडित जी बिहारी जी को लेकर के घर लौट आए और भैया ये प्रेम भी ये जो प्रेम है ना ये प्रेम भी एक भारी महासंक्रामक रोग है आप लोग कहेंगे संक्रामक और महासंक्रामक ये महाविशेषण आपने क्यों लगा दिया किसी रोगी में कोई असाध्य भयंकर रोग हो तो लोग कहते ऐसे रोगी से दूर रहो कहीं उसके क्या कहते कीटाणु रोग के रोग के जो कीटाणु हैं वो संक्रमित ना हो जाए इसलिए ऐसे टीबी वाले मरीज से दूर रहते कि खांसने से छींकने से कहीं टीबी के कीटाणु भीतर ना आ जाए और, और रोग जो रोगी का संग करने से लगता है लेकिन प्रेम महारोग इसलिए है क्योंकि ये संग करने की भी जरूरत नहीं है इस रोग के बारे में कोई सुने तो उसको सुनने वाले को भी लग जाता है दुनिया में ऐसा कोई रोग नहीं जो सुनने सुन कर के लग जाए बीमारी का नाम सुनो और आप उस बीमारी से ग्रसित हो जाएं। ऐसा है संसार में कोई रोग पर भगवत प्रेम ऐसा है सुनकर लग जाता है सच्ची बात तो यह है बिना सुने आज तक किसी को ये रोग लगा ही नहीं इसलिए सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो कब तक सुनते रहो पर तब तक सुनते रहो जब तक ये रोग न लग जाए यहाँ प्राय जितने बैठे हैं भगवान की दया से इस रोग से ग्रसित लोग बैठे हैं सुनने वाले रोग से ग्रसित लोग बैठे हैं इनको दूसरा कुछ अच्छा ही नहीं लगता सुनना अच्छा लगता है। कर्मेती बाई को कैसे लगा सुनकर के लगा पंडित जी से कथा न सुनती कृष्ण कथा न सुनती तो कैसे लगता भक्तिमती रत्नावती को कैसे लगा नवल किशोर कू नंद किशोर कब से ही करमेती बाई ने सुना सुनते ही रोग लग गया भाई की वाणी को जी ने सुना अब तो बस अभी रोने की बीमारी को लेकर के आए हैं अब राज दरबार में जाकर श्रीर वर्चस्व आरोग्य मा विदात चौह मानम मही थे धनन धान्यम पशु बहुपुत्र लाभम सत्सम सरम दीर्घमायु कहकर अक्षत छोड़ने की आवश्यकता नहीं रही जजमानों को आशीर्वाद देने की जरूरत नहीं रह गई अब तो अपने घर में बिहारी जी को पधराकर कर आहरिश परशुराम पंडित जी रुदन करते रहते, राजा को यह भी सुनने में आया था कि पंडित जी बेटी की खोज में गए हैं और यह भी सुनने में आ गया कि पंडित जी बेटी करमेती का दर्शन करके और वहां से बिहारी जी को लेकर अपने घर आए हैं खबर भेजी पंडित जी का दरबार में दर्शन नहीं होगा पंडित जी ने दूत को संदेश दिया कि अब किसी दरबार में जाने आने की आवश्यकता नहीं रही महाराज को कह दें कि बस अब तो ऐसी कृपा करें ना हमारे पास आवे ना हमें बुलाएं आखिर हुआ क्या अरे बोले दूत ने कहा महाराज क्या आहार बतावेदन करते रहते राजा तो राजा तो था समझ गया कि पंडित जी पर कृपा हो गई आकर खंडेला महाराज ने स्वयं आकर दर्शन किया और जब पंडित जी की प्रेम दशा को देखा तो राजा के मन में भी आया कि यदि पंडित जी इस लाभ से धन्य हो गए हैं प्रेम लाभ भक्ति लाभ से तो मैं भी इस खंडेला नगर का राजा हूं मेरे राजगुरु की बेटी इतनी उच्च कोटि की रसिक भक्ता हो गई तो मैं उसके चरणों में प्रणाम करके मैं भी कृष्ण प्रेम प्राप्त करके धन्य हो जाऊं ये इच्छा खंडेला महाराज के मन में जगी प्रिया दासी वर्णन कर रहे हैं आए आ घर हरी सेवा पद राय को लगा वही सुहाई है कहूं जात आवत ना भावत मिला आना जाना छोड़ दिया किसी से बातचीत तो अच्छी नहीं लगती आप अंदर पूछे दूजे पपूे दिजे क्यों जन ध्यान श्याम संग पागे सुनी अति अनुराग बेगी खबर मंगाई है जाए इस इआई ऐसे करो तो प्रभु हो तुम जाए इस इहाय ऐसी कहा अब यहीं से आशीर्वाद है महाराज को मैं अब वहां आने योग्य नहीं हूं राजा ने आकर पंडित जी का दर्शन किया और निश्चय किया कि मैं भी प्रेम लाव से बंचित नहीं और खंडेला महाराज ब्रज पधारे मथुरा पधारे और मथुरा के चतुर्वेदियों के मार्गदर्शन के सहारे भी ब्रह्मकुंड पर आए तो ब्रह्मकुंड में तो करमेती जी नहीं मिली यमुना जी के तट पर यमु करमेती खड़ी हुई दिखाई पड़ी क्या झांकी है बाई की श्री वर्णन कर रहे हैं महाराज देखो भक्ति की कैसी महिमा महाराज जी अब तक खंडेला महाराज दर्शन करने पंडित जी के घर नहीं आते थे पंडित जी की सेवा थी राजगुरु थे महाराज सिंहासन पर बैठे तो वो स्वस्ति स्वस्थ पढ़े तिलक लगावे अक्षत छोड़े राजा के ऊपर राजा प्रणाम करता था आदर देता था लेकिन भक्ति की कैसी महिमा है आज पंडित जी आशीर्वाद देने नहीं गए आज राजा खुद चलकर आशीर्वाद लेने शाह जहां का पुत्र दारा सिकोह था वो बड़ा भक्त था संतों का सत्संग भी उसे प्राप्त था बाद में औरंगजेब ने दारा सिकोह को मरवा दिया और स्वयं राजा बन बैठा बादशाह बन गया तो दारा दाराशाह दारा सिकोह के यहां बादशाह दारा सिकोह के यहां मुंशी बनवारी दासी मुंशी गिरी का काम करते थे लिखा पढ़ी का काम करते थे बहुत ईमानदार थे बड़े कार्यकुशल थे एक बार अकस्मात इन पर कोई आर्थिक संकट आ गया तो मन में इन्होंने सोचा कि भाई बड़ी हानि हो गई आर्थिक संकट आ गया तो दारा सुकोह बादशाह संत प्रकृति के हैं और हमारे ऊपर प्रसन्न भी हैं तो चलें उनसे कहें कि महाराज आप अभी हमको पैसा दे दीजिए बाद में हमारी तनख्वाह से काट लेना बराबर हो जाएगा कर्मचारियों को धन की आवश्यकता होती है तो अपने मालिक से ही बात कहते हैं और ये गए दारा सुखो से मांगने तो पहले तो लाइन में लगना पड़ा इनको मांगने वालों की लाइन में दो घंटे बाद नंबर आया इनको लंबी लाइन लगती थी फरियादी फरियाद करने वालों की दो घंटे बाद नंबर आया दारा अरे आप ऐसा इस, इस लाइन में कैसे लगे बोले हम भी कुछ फरियाद लेके आए क्या बताया तो दारा सुकोह उसने बनवारी दासी से कुछ कहा नहीं वो अपना मुंह ऐसे घुमा के दूसरे लोगों से बात करने लग गया इन्होंने सोची हो सकता है सब लोगों से ये भीड़ निपट जाएगी तब हम विशेष व्यक्ति हमसे बाद में बात करेगा परमर भीड़ चली गई और बादशाह उठ के चला गया समय हो गया उसका पूरा उठ के चला बनवारी दासी जहाँ बैठे थे बैठी रह गए भारी ग्लानी हुई हे भगवान ऐसी भक्ति ठाकुर जी की करते ऐसी प्रतीक्षा ठाकुर जी से मिलने की करते तो काम ही बन जाता ये रजोगणी तमोगी लोग किसी के सगे नहीं होते बस इतना तीव्र बहिराग महाराज चढ़ा बनवारी तो आए बचा खुचा सामान भी उन्होंने लुटा दिया ओ सब खत्म कर दिया जो घर फूंके अपना तो चले हमारे साथ सब घर का सामान बचा खुचा लुटा दिया अपने वस्त्र भी लुटा दिए एक धोती पहन करके सब कुछ त्याग करके महाराज ये चले आए विरक्त हो गए बादशाह ने सुना बहुत मनाया कि तुम मैंने जितना सामान लुटाया है उसका दुगना ले लो कहीं मत जाओ अपनी हमारी नौकरी करो पर इन्होंने एक नहीं सुनी दिल्ली से चलकर मेवाड़ की ओर चले गए और वहां रह करके इन्होंने भजन किया एक वर्ष के बाद सेना के सहित बादशाह उधर ही हो करके निकला दारा सुखो तो वो पूछता था संत प्रेमी तो था कि यहां कोई संत हैं, लोगों ने कहा महाराज बड़े ऊंचे विरक्त संत हैं, एक लंगोटी में रहते हैं, और कोई कपड़ा लता रखते भजन करते हैं, भिक्षा मांगने भी कहीं नहीं जाते वही उनके पहाड़ पर भिक्षा पहुंच जाए तो पा लेते नहीं तो मस्त रहते हैं। क्या नाम है उनका बोले तो लोग उनको बनवारी दास कहते हैं। वही बनवारी दास तो कहीं नहीं है दारा से को दर्शन करने पहुंचा तो जैसे ही वो पहुंचा आपने अपने अपने पैर उसकी तरफ फैला दिए टांग पसार दिए उसकी तरफ। बादशाह को देखकर भी ऐसा व्यवहार किया मानो वो उसे जानते ही नहीं जानते ऐसी गुमसुम सुम बैठे पैर और फैला दिए उसकी तरफ तो बादशाह ने कहा लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं आपने कहा किसी को जानने पहचानने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी आपने को जान लिया आपने को पहचान लिया काम हो गया अब किसी को जानने पहचानने की जरूरत चलो ठीक है भैया हमारे यहां नौकरी करते थे अब हम को भूल गए पर एक बात तो बताओ पैर फैलाना कब से सीखा इतनी असभ्यता कहां से आ गई तुमने पैर फैलाना कब से सीखा आपने मुस्कुरा कर कहा जब से हाथ सिकोड़ा पैर फैलाना कब से सीखा जब से हाथ सिकोड़ा बादशाह ने पूछा हाथ सिक हाथ कब से सिकोड़े हाथ सिकोड़े कब से हाथ सिकोड़े कब से आप बोले पैर फैलाए जब से बादशाह समझ गया बोले एक प्रश्न का उत्तर और दे दो आप एक अधिकारी थे हमारे ईमानदार कर्मनिष्ठ अधिकारी कर्मचारी थे और यहां न कोई झोपड़ी है न कोई छाया है खाली लंगोटी में जंगल में पड़े हुए हो क्या मिला तुमको वहां ऑफिसर रहते तमाम कर्मचारी तुम्हारे नीचे थे लड़के बच्चों के बीच में मौज से रहते क्यों घर छोड़ा ये साहबी छोड़ करके अपने आपको धूल में क्यों मिला दिया बनवारी दास जी ने कहा कि हमें क्या मिला क्या नहीं मिला यह तुम्हें पूछने की जरूरत भी नहीं है और जानने की भी जरूरत नहीं है कितने निर्भय होते हैं महात्मा बोले तो न तुम्हें पूछने की जरूरत है ना तुम्हें जानने की जरूरत है बादशाह बोला वाह बहुत अच्छी बात है फिर भी यदि मैं जानना चाहूं कि इस फकी का तुम्हें क्या लाभ मिला तो आपने कहा कि हमें क्या मिला और क्या मिलेगा यह बात तो जाने दीजिए इतना तो प्रत्यक्ष मिल गया कि जिसके सामने प्रार्थना पत्र लेकर दो घंटे भिखारियों की लाइन में खड़ा रहा और जब प्रार्थना पत्र दिया तो वो पीठ घुमाकर बैठ गया हमको चित्त में नहीं दिया अब वही बादशाह पैदल चलकर नंगे पैर पहाड़ चढ़कर चरणों में पड़ा गिड़ रहा है और अपना ताज उतार कर चरणों में रख रहा है इतना तो तुरंत मिल गया आगे क्या मिलेगा तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है आहा। तारा से कोह ने कहा कि अब हम समझ गए तुम्हें क्या मिला क्या बोले तुम्हें वह मिला जिसके मिलने के बाद यह बादशाहीत भी धूल हो जाती है तुम्हें वह मिला चाह गई चिंता मिटी चाह मिटी मनुआ बे परवा जिनको कछु नहीं चाहिए बेसा हिसा मनुरासी कहते हैं मांगे ते जग नाक सिकोड़े ध्यान दें मांगे ते जग नाक सिकोड़े गोविंद भला न माने अन मांगे राम गले लगावे अन मागे राम, राम गले लगावे बिरला जन को सबसे लालच मत हो तो। उस समय दारा सकोह बादशाह ने कहा आप बली हैं तो बनवारी दासी का नाम ही बली पड़ गया बली बाबा आपका छंद है डर डार दीजे बहुत सुंदर छंद है बनवारी दास जी का डर डारी उठी राह लीजिए हमारे पास समय बर्बाद मत करो तुम भी उस मार्ग के पथिक बन जाओ जिस मार्ग पर चलकर भगवत प्राप्ति होती है दुख ते सुखते नित न्यारे रहो दुख से दुखते सुखते नित न्यारे रहो हंसे अरुखे लिए गए जो घर बाहर भीतर हे तू तजो अवचेतन सोचित लाइजू मर के जहा जाना अह जुबली मर के जहा जाना है जुबली तह जीवत क्यों नहीं जाई जीवत क्यों नहीं जाई जाइये क्यों नहीं जाई अब तो महाराज खंडेला महाराज वृंदावन आए देखी नृप प्रीति रीति पूछी सब बात कही नैन अश्रु पात वह रंगी श्याम रंग में बर जत आयो जाय के लिवाए लाऊ पे भाग मेरी बड़ी चाह अ पंडित जी के मना करने पर भी खंडेला महाराज वृंदावन आए और यमुना के पुलिन में करमेती को खड़ा देखा क्या झांकी है भैया दर्शन करो झांकी का और अपने जीवन को सफल करो क्या झांकी है काल के तीर था निरद्रेव रूप काली तपे हुए स्वर्ण के अंग कांति वाली जिसके केस जटा बन गए हैं संपूर्ण शरीर में ब्रजरज का लेप है ऐसी खड़ी हैं। नेत्रों से असुधार बहकर के रजमे से बहकर पुलिन में से बहकर यमुना जी से मिल गई बाबा कैसा प्रेम होगा कितने आंसू बह रहे हैं कि बहकर यमुना जी से मिल रहे और वो गाड़ी है आज महाराज धन्य हो गए प्रणाम किया चरणों में रज को धारण किया महाराज के भी रोमांच हो गया है महाराज के भी नेत्रों में प्रेम जल बहने लग गया है करमेती ने आदर किया पिता के समान आदर किया महाराज का आओ महाराज ब्रह्मकुंड करमेती आई है राजा ने कहा अपनी चरण से खंडेला की धरती को पवित्र करो बोले आप मेरे पिता के समान आदरणीय हैं। अब द्वारा यहां न आना और न किसी को भेजना बहुत आग्रह करने पर एक कुएं का निर्माण कराया राजा ने और एक कुटिया का निर्माण ये वृंदावन का सबसे पहला निर्माण था इसके पहले कोई निर्माण ही नहीं था सबसे पहला निर्माण था बाबा वो कुआ रंगजी के हाथे में रहा है अब शायद समाप्त हो गया वो कुआ रंगजी की जहां कटरा में लीला होती थी वो एक कुआ था ना भीतर हाथी में रंगजी के कटरा में वो कुआ करमैती कूप था और ब्रह्म कुंड पर कर्मेती की प्राचीन कुटी भी थी वो बना करके राजा ने भेंट किया और राजा चला गया और वह रोग राजा को भी लग गया राजा भी अपने पुत्र को युवराज पद देकर वो भी भजन में लग गया और एक करमेती की भक्ति के प्रभाव से संपूर्ण राज्य भक्त तो हो गया बोलो श्री करमेती बाई की जय जय जय बड़े भाग्यशाली हैं पूज्य श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी पूज्य बाबा श्री अलवेली शरण जी महाराज एवं हमारे परम गो भक्त परम आदरणीय श्री बाराघाट वाले महाराज जी कृपा करके पधारे हैं संतों के दर्शन से ही और हम सबको लगता है कि ये उत्सव उत्सव के जैसा हो गया है अब 15 मिनट बाकी है इसमें कुछ चर्चा करेंगे तो आगे का क्या कार्यक्रम है इसको ये बतावेंगे और पूज्यश्री बक्सर वाले मामा जी की जो भक्तिमती कर्में बाई की रचना है उसको हम पूरा नहीं कर सके लेकिन कल जो कोई भी भक्त चरित्र कहेंगे एक बार बैठते ही उसको पहले पूरा कर देंगे एक पंक्ति बोल लेते हैं कठिन काल कलिकालहू में कठिन काल कलिकालहू में अश्रेम भक्ति दृढ़ पाई बचन कर्म मन निष् की धरणी धन्य धन्युन धन्य खंड राजरणी धन्य कुण खंडेला ग्रामा धन धन्य कुल धन्य पितु परशुराम वत नरपतिके राजोहित जुण रामा श्री यावत नर नरपति के आज पुरोहित कु जो प्रगति है सी कन्या रत्न ललामा धन्य मात जो प्रगति है शी कत्न हाँ अवलोता की जगत माई हाँ अब अवलोता की जगत माई वही कीर्ति भजा फेरा हाँ कठिन काल बलिकाल में हाँ वचन कर्म मन नि कलंक नीलवे में ती कठिन का प्रेम भक्ति दुर्घपाई सीताराम सीता राम सीता राम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीता राम सीता राम सीता राम सीता तो। जगो माता जगोपाल अभी हम आप सब पूज्य महाराष्ट्र के द्वारा जड़खोर गौधाम के सेवार्थ चल रहे इस भक्तमाल कथा का आनंद प्राप्त कर रहे थे गौमाता की सेवा में कुछ गो भक्तों ने राशि समर्पित की है उनके नाम हम घोषित करें श्री राधेश पाल जी जादौन कोटा इनके द्वारा इक्कीस हज़ार रुपये की राशि गौ माता की सेवा में समर्पित हुई है बहुत बहुत धन्यवाद श्री निर्मला वर्मा हरिप्रकाश जी इन्होंने एक लाख रुपए गौ माता की सेवा में देकर के गौ माता को गोद लिया है श्री रमेश चंद जी शर्मा श्यामली उत्तर प्रदेश इन्होंने पच्चीस हजार रुपये की राशि गौ माता की सेवा में समर्पित की है श्री हीरा पांडे हरियाणा इन्होंने एक लाख रुपये देकर के गौ माता की सेवा की है एक गौ माता को गोद लिया है और गुड़गांव से एक महानुभाव ने भी एक गौ माता को गोद लिया है गुप्तदान है ये सुनील कुमार कल्लूगंज नजीमाबाद इन्होंने 21000 रुपया गौ माता की सेवा में समर्पित किए हैं एवं 31000 रुपया एक सैड बनाने में सहयोग किया है गुप्तदान अहमदाबाद से 50000 हज़ार का आया है सूरज करण मोतीलाल जाजू इन्होंने इक्कीस रुपया गौ माता की सेवा में समर्पित किया है सुबेदार राजेंद्र सिंह सिक्किम इन्होंने 21000 हज़ार रुपये गौ माता की सेवा में समर्पित किए हैं श्री नंद जी पांडेय हल्द्वानी 11000 हज़ार रुपया गौ माता की सेवा में समर्पित किया है श्री केवलानंद जी पांडे 11000 हज़ार रुपया श्री नवल किशोर जी मिट्ठा ग्यारह हज़ार रुपया श्री अमित वाला की स्मृति में फरीदाबाद से भी ग्यारह हज़ार गौ माता की सेवा में समर्पित है श्री भवानी घोष जमशेदपुर गुप्तदान बम्बई से ग्यारह हजार रुपया श्री रोहित बलेचा एडवोकेट इन्होंने भी ग्यारह हजार, हजार रुपया गौ माता की सेवा में समर्पित किया है अलका नारायण कर्माकुरना इन्होंने ग्यारह हजार रुपया गौ माता की सेवा में समर्पित किया है श्री चंदा देवी यादव इंदौर इन्होंने एक लाख रुपया गौ माता की सेवा में समर्पित किया है गौ माता की उन्होंने सेवा करने का संकल्प लिया है और एक लाख इक्यावन हज़ार रुपया गुप्त दान रोहिणी दिल्ली से किन्हीं महान भावना दिया है बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत साधुवाद श्री सत्यनारायण जी और एक बच्ची है रूपा इसने जब कथा सुनी ये छोटी बच्ची है शायद पाँच या छः वर्ष की होगी इसने महाराज जी का टीवी में दर्शन किया और कथा सुनी तो अपने माता पिता से कहा कि हमें भी कुछ गौ सेवा करनी है उन्होंने कहा तुम्हारे पास पैसे कहाँ हैं बेटा तो बोले हमारे पॉकेट मनी को आप लोग जो देते थे ना वो सब लेकर के गौ माता की सेवा में दे दो तो छः हज़ार दो सौ रुपया वहाँ हैदराबाद से प्राप्त हुआ है गौ सेवा के निमित्त ग्यारह हज़ार रुपया धर्मेंद्र झा बिहार इन्होंने गौ माता की सेवा में समर्पित किया है इक्कीस रुपया अग्रवाल जी भक्त जो चैतन्य बिहार में रहते हैं इनको द्वारा समर्पित हुआ है ग्यारह हज़ार रुपया श्री अवंतिका चौधरी राजस्थान द्वारा प्राप्त हुआ है इक्कीस हजार रुपये की गौसेवा श्री मदन लाल चैरिटेबल ट्रस्ट बम्बई के द्वारा प्राप्त हुआ है इक्यावन हज़ार श्री लीलाधर आशूलाल पुरोहित राजस्थान के द्वारा प्राप्त हुआ है ग्यारह हजार रुपया श्री शारदा प्रसाद दुबे जी बम्बई के द्वारा प्राप्त हुआ है इक्कीस हजार रुपया श्रीमती लक्ष्मी देवी जालानी अशोक बिहार दिल्ली के द्वारा प्राप्त हुआ है रीता गोयल जी ने एक गौ की सेवा का मासिक खर्च देने का संकल्प किया है और इसी क्रम में हमारे मुरलीधर मल्होत्रा जी जो बहुत सुंदर सुंदर भजन गाते हैं संतों के बड़े ही इन पर कृपा है संतों के बड़े लाड़े हैं इन्होंने भी ग्यारह हज़ार रुपया की सेवा की राधा माधव संकीर्तन मंडल की ओर से हैं जो एक महानुभाव जिनका नाम कृष्ण स्वरूप यादव बिजनौर के हैं वैसे भी गौसेवा करते हैं पर कथा को सुनकर उन्होंने संकल्प किया बीस हजार रुपया प्रतिवर्ष हम गौ माता की सेवा में समर्पित करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद लीला नागिया इन्होंने ग्यारह हजार रुपया गौ माता की सेवा में समर्पित किया है लक्ष्मण दास गोयल पंजाब इन्होंने 21000 रुपया गौ माता की सेवा में समर्पित किया है श्याम सुंदर शर्मा और इनकी ओर से 11000 रुपया गौ माता की सेवा में अर्पित है श्रीमती नीलम जी इन्होंने 21000 रुपया जो जयपुर से हैं गौ माता की सेवा में समर्पित किया है मदनलाल भाटिया जबलपुर इन्होंने ग्यारह हज़ार की गौ सेवा की है एक और प्रसन्नता की बात कल हमने कहा था कि घर में कोई मंगल उत्सव हो बालक का जन्मदिन हो विवाह का दिन हो अथवा और कोई कोई भी शुभ कर्म हो घर में अच्छे अच्छे मंगल उत्सव हो तो उस समय हमें कुछ ना कुछ गौ माता की सेवा जरूर करनी चाहिए तो बाहर नहीं हमारे ब्रजवासी वृंदावन के इनके मन में आया ए चिरंजीव शौर्य सारस्वत ब्रजवासी है उम्र इनकी केवल दो माह की है इनके जन्म के उपलक्ष में श्रीमती सुषमा सारस्वत इनकी दादी जी ब्रजवास ने बांके बिहारी कॉलोनी वृंदावन द्वारा जड़खोर गौशाला गोदाम को चारे के चारे के वास्ते ग्यारह हजार की राशि समर्पित की है बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत साधुवाद ऐसे ही प्रेरणा सबको लेनी चाहिए बालकों का घर में जन्मोत्सव हो अथवा और भी कोई मंगल कार्य हों घर में तो जरूर हमें पहले गौमाता की सेवा की प्रधानता रखनी चाहिए तो आप सब हरि भक्तों से हमारी पुनः पुनः प्रार्थना है एक बात और कह दें कल महाराज जी ने कहा था कि अधिक नहीं तो एक रुपये जरूर रोज़ निकालें तो वो सुन कर के बहुत लोग खुश हो गए आज कई लोगों के फोन आ गए महाराज जी हमने निश्चय कर लिया घर में छः लोग हैं तो छः रुपये हम रोज़ निकालेंगे जरूर बहुत अच्छी बात है प्रेरणा ली है पर हम उनसे प्रार्थना करेंगे भगवान ने जिसे सामर्थ्य दी है उनके लिए अनिवार्यता नहीं कि एक, एक आपको निकालना आप अधिक निकाल करके गौ माता की सेवा में समर्पित करें ये आपका सौभाग्य होगा और हमारे जड़खोर गौधाम से एक गौग्राज के निमित्त प्राय लोग सोचते हैं कहाँ दें कैसे दें तो गोलक की व्यवस्था की गई है वो गोलक आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और गौग्राज के नाम से गौ सेवा के नाम से उस गोलक में राशि डालेंगे यहाँ पूरा पता एड्रेस अपना नोट करवा के जाएंगे और फिर जब गोलक पूर्ण हो जाए भर जाए तो पुनः गौशाला में दे कर के गोलक फिर लेके जाएंगे आप ऐसी जड़खोर गौधाम की व्यवस्था चल रही है और आप सभी हरि भक्तों से गौ भक्तों से हमारी प्रार्थना जो संस्कार के माध्यम से इस भक्तमाल कथा को पूज्य महाराज श्री को सुन रहे हैं कई लोगों के फोन आते हैं पैसे के लिए भारत के बाहर से बहुत लोग फ़ोन करते तो उनसे निवेदन है आप लोग ऑनलाइन हमारे बैंक के जो खाते चल रहे हैं खाता नंबर पर संपर्क करके उसमें राशि भेज सकते हैं क्योंकि जो प्रकल्प एक लाख रुपये में गौ माता का आजीवन सदस्यता वाली बात रही आजीवन सेवा करने की बात रही इससे बहुत लोगों को प्रेरणा मिली है और बहुत लोग ले रहे हैं तो बस कल का कथा का क्रम और है कल इस कथा का विश्राम दिवस होगा परसों दीपावली है इसलिए दीपावली के पावन पर सब गौ माता की सेवा में समर्पित रहें पूज्य महाराष्ट्र जी के द्वारा ये कथा हुई इससे बहुत लोगों को लाभ मिला और इसके मूल में हमारे जड़खोर गौधाम में सेवा करने वाले सभी सेवक हैं पहले मन नहीं था एक कथा हो और हमें लगता ये कथा नहीं होती अगर तो यहाँ वालों को तब तो चलो फिर भी लाभ मिल जाता महाराज जी यहाँ नहीं तो मलुकपीठ में कथा करते लेकिन जो संस्कार के माध्यम से देख रहे हैं बड़े दूर दूर उनको इतना लाभ मिला कि गौवत्श द्वादशी की चर्चा और और गौ माता की पूजन की विधि गौ नवरात्रि की विधि और जैसे 25 तारीख को अभी विशेष मुहूर्त की बात आज महाराज जी ने बताई थी ये बातें शायद उन तक नहीं पहुंच पाती वो इससे वंचित रह जाते इसलिए ये बहुत श्रेष्ठ कार्य हुआ और इसके मूल में हमारे नेह बिहारी तो कथा सुन ही रहे हैं लेकिन मूल में वो प्रियादास जी चेन्नई वाले हैं इतने पहले से उन्होंने कथा निश्चित कर रखी थी कोई संयोग ऐसा रहा लेकिन मनोयोग से हृदय से वो सब यही हैं क्योंकि श्री जी के परिकर हैं तो यही हैं और श्री जी उन पर खूब कृपा करें उन्हें खूब ऐसी सामर्थ्य दें और वो अपने मन में ऐसी खिन्नता ना रखें वो फिर आकर के यहाँ कथा सुनेंगे और अब भले ही कम लोग लाभ ले पाए होंगे तो अगली बार चेन्नई से भी बहुत लोग उनके साथ आके लाभ लेंगे खूब बढ़िया से उनकी कथा होगी इसलिए वो भी अपने मन में ऐसा कुछ अन्यथा भाव न लें आप सभी हरिभक्त पूज्य महाराषि के द्वारा जो श्रवण कर रहे हैं इसके मूल में ये संतों के संरक्षण में हमारी गौशाला चलती है आप लोग सब बार बार सुनते हैं देखते भी हैं इन संतों का जितने महापुरुष विराजे राजे हैं महाराषि सबका नाम लिए हैं परिचय कराएं। इन सब संतों का विशेष विशेष सहयोग इन सबका कृपा मृत वहाँ बरसता है और इनके अनुग्रह से ही गौशाला संचालित तो हो रही है और बिल्कुल निश्चित है संतों की कृपा न हो तो इतना बड़ा कार्य संभव नहीं है इन महापुरुषों का संकल्प है और हमने ऐसा सुना है कि ये संत महापुरुष जो संकल्प कर लेते हैं ठाकुर जी उसे परिपूर्ण जरूर करते हैं तो महापुरुषों का संकल्प उसे पूर्ण हो नहीं है इसमें कोई संदेह नहीं है तो अब हम आप सब भक्तमाल जी की आरती महापुरुषों के साथ करेंगे आप सभी हरिवक्त भी सम्मिलित हो जय गो माता जय गो माता की आरती आरती हरे भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल जब माया दिवस अज्ञान तम में पग गई हर जाति जब माया दिवस अज्ञान तम में पग गई जनवारती आभा तभी जग जग गई जग मग गई जनवारती आभा जग गई जग मग गई अज्ञान माया मो है तम की काली मा कल धुल्ञान सत्य प्रेम समता सत सुख सुचि कंज कलिकाए के लिए सत प्रेम समता सत सुख शुचि कंज कलिकाए उल्लोक खल कलिमल सकल उडगन प्रवा